पुराण शुद्र सहिता तदनंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया वे बोले तात् पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था उन्हें नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए तब राजा चंद्रांगत तथा रानी सीमंतनी की बेटी सतीसात भी कृषि के साथ उनका विवाह हुआ किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन मन में प्रवेश किया उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी राजा का भी ऐसा ही नियम था उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए उन दोनों ने लीला लीलापूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया वे दोनों भय से विवल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा राजा ने उन्हें इस प्रकार अवस्था में देखा वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विपल हो महाराज के शरण में गए और इस प्रकार बोले ब्राह्मण दंपति ने कहा महाराज हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए उन दोनों का यह करुण कंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया वह बेचारी हा नाथ हा नाथ हा, वनलब, हा शंभो हा जगदगुरो इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी व्याघ्र बड़ा भयानक था उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की त्यों ही भद्रामी ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई जब ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और बारंबार रोने लगा देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ है दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है सुना था तुम्हें बारह हजार बड़े बड़े हाथियों का बल है वह क्या हुआ तुम्हारे शंख खड्ग तथा तो मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है इस प्रकार ब्राह्मण का विला और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया अहो आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया मेरे धर्म का भी नाश हो गया अतः अब मेरी संपदा राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा यूँ विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बधाते हुए बोले ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है महामते मुझ क्षत्रियाम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा यह राज्य यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है बोलिए आप क्या चाहते हैं ब्राह्मण बोले राजन अंधे को दर्पण से क्या काम जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा मेरी पत्नी चली गई मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए राजा ने कहा ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है क्या तुम नहीं जानते कि पराय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयस की हानि करने वाला है पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित्व द्वारा भी धोया नहीं जा सकता ब्राह्मण बोले राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर कर और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा फिर पर किस गिनती में है अतः आप अपने इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे ब्राह्मण के इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की दो बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्र होकर भगवान शिव का ध्यान किया इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विष्णु विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए उनके पांच मुख थे मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकती हुई थी वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे हाथों में त्रिशूल खटवांग कुठार ढाल मृग अभय वर्द और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा उनके दर्शन जनिक आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तमन किया राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है तुम्हारे इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था जिसे व्याघ्र ने गिरस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं ये गिरिजानंदिनी उमा देवी ही हैं। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसको शरीर को चोट नहीं पहुँची वह व्याघ्र नया निर्मित था तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था इस कृत्य मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ तुम कोई दुर्लभ वर मांगो मैं उसे दूंगा राजा बोले देव आप साक्षात परमेश्वर हैं आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है यही मेरे लिए महान वर है देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता मेरी यही इच्छा है कि मैं मेरी रानी मेरे माता पिता पदमाकर वैश्य और उनके पुत्र सुनये इस सब को आप अपना पार्श्वर्ती सेवक बना लीजिए तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर्मा वर्मागा महादेव मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी इस दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर्जी कर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और दस हजार वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए यह परम पवित्र पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है वह इस श्लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है